श्री कृष्ण भावधारा राम कृष्ण भावधारा नामक पुस्तक आपके हाथों में है आपने इस भावधारा से अनुप्राणित लेख कविताएं पत्र पत्रिकाएं देखी होंगी पढ़ी होंगी वाक्यों द्वारा गठित लेखों कथनाओं कथानकों एवं कविताओं के माध्यम से जो विचार आपके मस्तिष्क तक पहुंचते हैं उन्हें भाव क्यों कहा जाता है आइए इसी पर विचार करें भाव का अर्थ इस भाव शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है स्वयं रामकृष्ण के लिए ही भाव राज्य के सम्राट अनंत भाव में भाव मुख में प्रतिष्ठित आदि विशेषणों का उपयोग उनके जीवनीकार करते हैं भक्ति मार्ग की साधना में दास्य भाव वात्सल्य भाव मधुर भाव आदि शब्दों का प्रयोग प्रायः किया जाता है सामान्य जनजीवन में भी किसी व्यक्ति की मना स्थिति का वर्णन करने के लिए कातर भाव विवर्ण भाव आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं अगर शब्द को उठाकर देखें तो भाव शब्द के अनुगत धर्म स्वभाव नेचर टेम्परामेंट विचार भावना मत कहने का आशय आदि अर्थ दिए गए हैं भावधारा शब्द में प्रयुक्त भाव का इन सभी से संबंध है भाव का अर्थ मन में उठ रहा विचार भी है लेकिन उससे कुछ अधिक भी है इसी तरह भाव का अर्थ भावना भी है लेकिन इससे अधिक भी है एक ही विचार बार बार मन में उठने पर धीरे धीरे अचेतन मन में जाकर घनीभूत हो जाता है अगर उस विचार विशेष को कार्य रूप में परिणत किया जाए और उस कार्य की बार बार आवृत्ति की जाए तो वह आदत एवं अंततः स्वभाव बन जाता है कोई भावना अथवा इमोशन विशेष जब तीब्र एवं दीर्घ काल तक स्थायी रखा जाता है तो वह महाभाव का रूप ले लेता है यह बात भक्ति मार्ग के साधकों में देखी जाती है स्वभाव के और अधिक प्रगाढ़ होने पर वह मानव के व्यवहार अंग प्रत्यंग के गठन उसके चाल चलन हाव भाव एवं चेहरे की रेखाओं तक को परिवर्तन कर सकता है उसी तरह भावना महाभाव में परिणित होकर अनेक शारीरिक विकारों को पैदा कर सकती है श्री रामकृष्ण अपने निकट आने वाले भक्तों के शरीर की बनावट हाथ का भार आदि देखकर उनके चरित्र का उनके स्वभाव एवं अचेतन मन में छिपे विभिन्न भावों का अंदाज लगाया करते थे इस तरह एक सामान्य से विचार अथवा क्षणिक भावना से प्रारंभ कर किस प्रकार एक भाव व्यक्ति के चरित्र एवं व्यक्तित्व में गहरा होता हुआ उसका स्वभाव बनता है तथा उसके शारीरिक गठन एवं क्रियाकलाप को प्रभावित करता है यह हमने देखा ठीक इसी प्रकार भाव मानव इकाइयों एवं समाज को भी प्रभावित करते हैं विचार सर्वप्रथम दिखित अथवा उक्त शब्दों में माध्यम से समाज में प्रचारित होते हैं पुनः पुनः प्रचार से समाज धीरे धीरे उन्हें स्वीकार करता है तथा वे सामाजिक ढांचे को परिवर्तित करने लगते हैं दीर्घकाल के इस तरह के प्रभाव के फलस्वरूप ये भाव समाज के रीति रिवाज परंपरा एवं संस्कृति के रूप में घनीभूत हो जाते हैं भारत एक धर्म प्रधान देश है यहां धार्मिक भाव सदियों से प्रसार प्रचार एवं अभ्यास के द्वारा घनीभूत हो गया है इसकी संस्कृति का अंग बन गया है यह कथन उपर्युक्त विश्लेषण के संदर्भ में अधिक स्पष्ट हो जाएगा इससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि किसी भी भाव को व्यक्ति अथवा समाज में घनीभूत होने में समय लगता है शब्दों साहित्य एवं ध्वनियों में व्यक्त भाव व्यक्त होते हुए भी कम प्रभावशाली रहता है लेकिन उसका प्रसार एवं प्रचार इसी रूप में संभव है घनीभूत भाव अधिक गहरा एवं शक्तिशाली होते हुए भी प्रसारित नहीं हो सकता भावधारा गूढ़ आध्यात्मिक सत्यों को समझाने के लिए प्रायः रूपकों एवं दृष्टांतों की सहायता ली जाती है श्री रामकृष्ण इस कला में अत्यंत निपुण थे कृपा वायु बह रही है पाल तान दो उनके इस कथन में कृपा की तुलना वायु से की गई है बद्ध मुक्त मुमुक्ष जीवों की अवस्था समझाने के लिए वे जाल में फंसी कूदकर निकल गई तथा निकलने के लिए प्रयत्नशील मछलियों की उपमा देते थे धर्मशास्त्रों में इसी प्रकार के रूपकों में धारा भी एक प्रचलित रूपक है यदि भाव को जल की उपमा दी जाए तो भावधारा की कल्पना एवं दृष्टांत इतने उपयुक्त एवं सजीव हो उठते हैं कि उनके माध्यम से किसी भाव एवं विचार विशेष की उत्पत्ति प्रचार एवं प्रभाव को समझना अति सरल हो जाता है अब हम इस रूपक की सहायता से रामकृष्ण भावधारा को समझने का प्रयत्न करेंगे श्री रामकृष्ण भावधारा सामान्य भक्तों को छोड़ अधिकांश लोग श्री रामकृष्ण को एक ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी उन्हें अनंत आध्यात्मिक भावों के मूर्त रूप मानते हैं रोमारोला उन्हें तीस करोड़ लोगों के दो हजार वर्षों के आध्यात्मिक जीवन के घनीभूत विग्रह मानते हैं इसका क्या अर्थ है श्री रामकृष्ण में कांचन त्याग का भाव इतना घनीभूत हो गया था कि मूल से भी धातु स्पर्श भूल से भी धातु स्पर्श करने पर उनको असह्य पीड़ा होती थी सत्य में वे ऐसे प्रतिष्ठित थे कि अनजाने में भी उनके अंग प्रत्यंग सत्य का उल्लंघन नहीं कर सकते थे और परिग्रह का उनके मन एवं देह पर इतना गहरा प्रभाव था कि वे मुख मुख्यशुद्धि का मुट्ठी भर मसाला भी पास नहीं रख सकते थे ईश्वर दर्शन की उनकी ऐसी व्याकुलता थी कि वे उनके आदर्शन में प्राणांत करने को तैयार थे सत्य अस्तेय त्याग वैराग्य व्याकुलता सर्वधर्म सहिष्णुता आदि भाव मानो एक साथ देह धारण कर श्री कृष्ण में प्रकट हो गए थे ये आदर्श हम जैसे सामान्य साधकों में वाष्प की तरह अस्थाई अथवा जल की तरह तरल तरल रहते हैं लेकिन श्री रामकृष्ण में भी उस बर्फ की तरह घने एवं स्थायी हो गए थे जो न तो हवा से उड़ सकती है और न ही बहकर नष्ट हो सकती है श्री रामकृष्ण भावधारा का उद्गम श्री रामकृष्ण हिमालय की तरह वह विशाल हिमखंड है जिसके पिघलने पर गंगा यमुना जैसी महान नदियों का उद्गम होता है प्रसिद्ध गीतकार स्वामी प्रेमेशानंद जी ने श्री राम कृष्ण की तुलना करुणा गंगा से की है बंग हृदय गोमुखी होते करुणा गंगा भैया जाए गंगा के उद्गम के विषय में विभिन्न मान्यताएं है प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार विष्णु पास से उद्भूत गंगा को भगवान शिव अपने सिर पर धारण करते हैं तथा भगीरथ उसे मार्ग दिखाकर पृथ्वी से सागर तक ले जाते हैं श्री रामकृष्ण मानव भगवान शंकर हैं तथा स्वामी विवेकानंद भगीरथ साधना की चरमावस्था में श्री रामकृष्ण निर्विकल्प समाधि में सर्वव्यापी परमात्मा विष्णु के साथ उस सत्ता के साथ एकाकार हो गए थे जिससे विश्व के समस्त भावों की उत्पत्ति होती है उसके बाद माँ जगदम्बा का आदेश हुआ भाव मुख में रहा जिस प्रकार वर्षा का जल छत पर गिर कर, शेर की आकृति के नाले से गिरता है और बच्चे समझते हैं कि जल शेर के मुंह से आ रहा है उसी प्रकार श्री रामकृष्ण मां जगदम्बा के आदेश से मानव परमात्मा के मुख बन गए उनके द्वारा निश्रित भाव परमात्मा सत्ता से उद्भूत भाव ही है गंगा के उद्गम की दूसरी मान्यता है कि वह गोमुख नामक स्रोत से पैदा होती है जो जमीन से फूटता है पृथ्वी के नीचे फलगू की तरह अदृश्य रूप से प्रवाहित हो रहा जल पर्वतों पर स्रोतों के रूप में निकल आता है भारतीय समाज में अदृश्य अव्यक्त रूप से प्रवाहित आध्यात्मिक भावधारा ही मानो श्री रामकृष्ण रूपी गोमुख से प्रकट हुई है तीसरी मान्यता है कि गंगा मान सरोवर से उत्पन्न होती है आसपास की बर्फ पिघल जल एक स्थान में एकत्रित होता है और उससे एक धारा प्रवाहित होती है धर्मनिष्ठ पिता छुदीराम एवं पवित्रता की प्रतिमूर्ति मां चंद्रामि देवी का यह परिवार ही वह मान सरोवर है जिससे श्री कृष्ण रूपी गंगा का आविर्भाव होता है इसके बाद गंगा के प्रवाह में आसपास से अन्य धाराओं का मिलन होता है श्री कृष्ण में भी इस्लाम एवं ईसाई धर्म की साधना के समय नई भावधाराओं का मिलन हुआ था श्री रामकृष्ण तत्कालीन ब्राह्मण समाज के सदस्यों के संपर्क में भी आए थे तथा करता भजा आदि संप्रदायों के साधक भी उनके पास आते थे ऐसा नहीं कि केवल ये लोग ही श्री रामकृष्ण से सीखते थे उनका कथन है जातो दिन बाची तातो दिन सीखी अर्थात यावत् जीवनम तावत ज्ञानार्जनम होता है इस तरह से रामकृष्ण रूपी उद्गम से प्रवाहित होने वाली इस भावधारा के चार आदिकारण माने जा सकते हैं पहला परमात्मा की अनंत भाव राशि दूसरा भारतीय संस्कृति तीसरा कामारपकुर ग्राम के धार्मिक परिवार के संस्कार एवं चौथा भारती धर्म एवं आधुनिक भावधारा है